बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता आज मैं आपको बताऊंगी व्लादिमीर लीच लेनिन के बारे में जिसे हमने बाल पत्रिका पोपल से लिया है रूस के महान नेता लेनिन को तो सभी लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वे रूसी क्रांति के नेता थे उन्होंने रूस के मेहनत करने वाले लोगों को क्रांति के लिए तैयार किया था और उन्नीस में वहाँ का समाज पूरी तरह बदल गया था सबको नौकरी मिली सरकार की ओर से सबको इलाज मिला और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मुफ्त सुविधा मिली सबके पास रहने के लिए जगह हो गई ये एक ऐसी चीज थी जो दुनिया के किसी भी देश में पहले कभी नहीं हुई थी और ये लेनिन ही थे जिन्होंने रूस को ये रहा दिखाई परंतु बच्चों को कितना प्यार करते थे, इतने काम में व्यस्त रहने के बाद भी वो बच्चों के साथ खेलने के लिए समय निकाल ही लेते थे उस समय तो वो पूरी तरह बच्चा बन जाते थे बच्चों ने नए वर्ष के लिए अच्छा सा झाड़ीदार पेड़ चुना और उसे अपने स्कूल में ले आए पेड़ को रोशन करने के लिए उसमें तार लगाकर बिजली के बल्ब लटका दिए अगले दिन सब बच्चे एकदम सुबह से व्लादिमीर इलिच लेनिन की प्रतीक्षा करने लगे उनके आने में समय था लेकिन वो बार बार अपने स्कूल प्रबंधक से पूछ रहे थे यदि लेनिन नहीं आए तो यदि दोबारा बर्फ भरी आंधी शुरू हो गई तो लेनिन आएंगे या नहीं वहाँ प्रबंधक पित्रोगार्ड का एक बूढ़ा मजदूर था वह क्रांति से पहले लेनिन के साथ जुड़ा रहा था इसलिए हर कोई उसी से पूछ रहा था और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहा था उन्होंने कहा है कि वे आएंगे तो वे जरूर आएंगे दरअसल शाम को बर्फीला तूफान और भी तेज हो गया चीड़ के पेड़ों से गुजरती हवा साए साए चिल्ला रही थी सूखी बर्फ जमीन पर सांप की तरह गोल गोल घूम रही थी और तभी आकाश से सफेद बर्फ के फाहे गिरने लगे नव वर्ष का पेड़ पहले ही सजाया जा चुका था सभी खिलौने बच्चों ने ही बनाए थे उनमें भालू थे खरगोश थे और हाथी भी थे इनमें सबसे अच्छा था गुलाबी गालों सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लॉज समय गुजरा जा रहा था लेकिन लेनिन अभी तक नहीं पहुंचे थे तभी बच्चों ने बड़े लोगों में से किसी को धीमी आवाज में कहते हुए सुना ऐसे बर्फीले तूफान में तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे बच्चे दौड़कर दोबारा बूढ़े प्रबंधक के पास पहुँचे प्रबंधक ने बेहद सख्त अंदाज में कहा मुझे परेशान करना बंद करो मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ उन्होंने कहा है कि वे आएंगे, तो मतलब खिड़कियों पर सूखी बर्फ टकरा रही थी इस शोर की वजह से किसी को भी स्कूल पर रुकने वाली कार की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी उस कार से विरली चिल्ले में निकले वो ऊपर आए अपना कोट उतारा और पिघली हुई बर्फ से गीला हुआ चेहरा उसके प्रतीक्षा उस कर रहे थे, थे। हालांकि पहले तो सभी बच्चे हक्के बक्के हो गए और एक जगह निश्चल खड़े रहे वे कुछ बोले बिना एक टक लेन को देख रहे थे विश्वास जो नहीं हो रहा था कि इतने तूफान में लेनिन आएंगे और हमारे बिल्कुल सामने हमारे स्कूल में लेनिन आएंगे बिल्कुल विश्वास नहीं था बच्चों ग्लादिमिर इलिच बहुत देर शांत नहीं रहे उन्होंने मजाकिया अंदाज में आंखें मिचकाईं और पूछा चूहा बिल्ली का खेल किस किस को आता है पहला उत्तर सबसे बड़ी लड़की वेरा ने दिया मुझे आता है इसके बाद लीशा जोर से बोला और मुझे भी आता है इस पर लिनिन बोले तो ठीक है तुम बिल्ली बनोगे सभी बच्चे नौ वर्ष के पेड़ के चारों तरफ खड़े हो गए कात्या को चूहा बनाया गया कात्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा और उसके लिए कात्या को पकड़ना आसान भी था लेकिन उसने लेनिन की पन्ना ली और व्लादिमीर इलिच ने उसे अपने हाथों में उठा लिया ये क्या बिल्ली चूहे को छू भी नहीं सकी इसके बाद सीनिया चूहा बना लीशा ने उसे पकड़ लिया और वो चूहा बन गया और सेनिया बिल्ली उन्होंने जी भर कर खेला सभी को गर्मी लगने लगी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक बड़े भूरे हाथी ने कमरे में प्रवेश किया बच्चे एक साथ चीखने लगे हालांकि बहुत से बच्चे स्कूल के पियानो को ढकने के भूरे कपड़े को पहचान गए थे लेकिन उसके नीचे कौन था वो हाथी धीरे धीरे झूम रहा था और सामने उसकी सूंड हिल रही थी आगे के पैरों ने वालें की यानी ऊनी कपड़े के जूते पहने हुए थे पिछले पैरों में बूट पहने गए थे यदि इन सब चीज़ों पर ध्यान न दिया जाए तो वो एकदम असली हाथी लग रहा था उसने चिंगाड़ते हुए पेड़ के चक्कर काटे और फिर विदा लेने के अंदाज़ में अपनी सूड लहराई और दोबारा झूमता हुआ दरवाजे की तरफ चल पड़ा दरवाजे के पीछे उस भूरे कपड़े के नीचे से इलेक्ट्रिशियन वालोद्या और चौकीदार निकलकर सामने आए वे दोनों ही तरह तरह की खुराफात करने में माहिर थे वो वापस कमरे में लौट आए जहाँ बच्चे उल्लास से ठाके लगा रहे थे उस शाम वहाँ और भी मज़ेदार बहुत सी बातें हुईं। किसी बच्चे ने चिल्ला कहा अब हम आँखों पर पट्टी बांध पकड़ने का खेल खेलेंगे लेनिन ने अपना रुमाल निकाला और आँखों पर अपनी पर बांध लिया। वालों बाह फैलाई और पंजे के बलब आगे की तरफ चलने लगे बच्चे चारों तरफ बिखर गए और फिर उन्होंने चुपके से बिलादी मेरे इलेच की ओर बढ़ना शुरू किया और चिल्लाए गर्म जब लादी मे रिलीच बहुत पास आ गए तो बच्चे चिल्लाए आप जल जाएंगे जब वो एकदम करीब पहुंच जाते तो बच्चे नीचे झुक जाते, और लेनिन उन्हें पकड़ नहीं पाते वो बच्चों के करीब से गुजर जाते फिर बच्चे चीख उठते ठंड आप जम जाएंगे लेनिन समझ गए कि बच्चे बेहद चालाक और फुर्तीले थे और वो बहुत सावधानी के साथ खेल रहे थे ऐसे तो वो उन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे तब उन्होंने दिखावा किया कि वो आगे की ओर चलेंगे लेकिन अचानक ही पीछे पलट गए और जो उनके हाथ पहले लगा उसी को पकड़ लिया खेल के अनुसार बच्चे चिल्ला उठे हमें बताइए कि ये कौन है इलिच ने उसके बालों को छुआ उसके माथे और गालों पर उंगलियां फिराई और बोले सेनिया सेनिया को दुख था कि वो पकड़ में आ गया लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि लेनिन को उसका नाम याद था बाद में नन्नी कात्या ने पुष्किन की एक कविता का पाठ किया लेकिन वो कुछ शब्द भूल गई और रोने लगी लेनिन ने उसे दिलासा दी तो उसने रोना बंद कर दिया रुमाल से अपने आंसू पहुँचे और कहा लेनिन आप हमारे साथ ही रहो यहाँ से मत जाओ लेनिन हंस पड़े और बोले मैं यहाँ से दूर नहीं रहता हूँ इसके बाद सभी ने नववर्ष के पेड़ के चारों तरफ दौड़ना शुरू किया नन्नी कात्या लेनिन के पीछे थी उन्होंने उसका हाथ थामा हुआ था उनके हाथ बहुत बड़े और गर्म थे ठीक इसी समय नादिसद यानी लेनिन की पत्नी और लेनिन की बहन मारिया उपहारों से भरी टोकरी लेकर वहाँ पहुँची लेनिन ने तोहफे बच्चों के लिए मंगवाए थे कुछ बच्चों को कार मिली तो कुछ को तो और रम को एक गुड़िया मिली लेनिन चुपचाप कमरे से निकल गए कार में बैठे और चले तो 1919 में मॉस्को के बाहरी इलाके सोकोनलेकी में इस तरह मनाया गया था नए साल का उत्सव तो बच्चों